आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, सुनते रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं और पर्यावरण या प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करते हैं

तो आज हम लोग जैसे कि हाँ जो हम लोग पर्यावरण के साथ जी रहे हैं पर्यावरण पर्यावरण के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी पर्यावरण की ओर से एनवायरमेंट की ओर से एक चेतावनी हमें मिल रहा है कि इसको बचाना चाहिए इसका रूप बदलता जा रहा है तो आइए इसी विषय पर पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हम लोग आज करेंगे और उसमें भी खास पर्यावरण आपदा के बारे में बात करेंगे जी हाँ

एनवायरमेंटल डिजास्टर जिसे इंग्लिश में कहते हैं उस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेले का बहुत बहुत स्वागत है जिनसे हम हमेशा बात करते हैं तो आज विशेष पर्यावरण आपदा के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए राजीव जी जुड़े हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद रमेश जी

जी राजीव जी बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है पर्यावरण आपदा जो एनवायरमेंटल डिजास्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं और कई बार तो शब्द हिंदी और इंग्लिश के हम लोग बहुत ही अच्छे शब्द हो मिलना मुश्किल हो जाता है तो हमने दोनों चीज़ों को कंसीडर करके एक तीसरा रास्ता निकालना पड़ता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि आज हम लोग पर्यावरण आपदा के बारे में बात करेंगे पर्यावरण आपदा इसका क्या मतलब होता है

रमेश जी मैं समझता हूं कि श्रोताओं के मन में ये जरूर जिज्ञासा उठ रही होगी कि भाई डिजास्टर्स तो हमने नेचुरल डिजास्टर्स मैनमेड डिज़ास्टर्स वगैरह तो बहुत सुना ये पर्यावरण डिजास्टर क्या चीज़ होती है क्योंकि इसका नाम जो है वो कभी सुना नहीं होगा और समझा भी नहीं होगा ये कोई पहले से इतना इसके बारे में जानकारी नहीं रखता होगा मगर

मैं ये यहाँ पर सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये वही डिज़ास्टर्स हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो आजकल हमारे विश्व में हमारे देश में और हमारे आसपास घटित हो रहे हैं मगर ये इनका डायरेक्ट जो संबंध है वो पर्यावरण से है इसलिए ये इनको पर्यावरण डिज़ास्टर्स की संज्ञा दी गई है और

इसमें जब मनुष्यों की कोई एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि पर्यावरण को नुकसान होने लगता है तो जो उससे जो डिज़ास्टर्स होते हैं हम उन डिज़ास्टर्स को जो है वो इन्वामेंटल डिज़ास्टर्स कहते हैं या जो पर्यावरण डिजास्टर्स जिसको आप हिंदी में कह रहे हैं वो होते हैं

तो अगर हम इसको एक साधारण भाषा में अगर हम इसका जिक्र करें तो ये एक दुर्घटना है जो चाहे मनुष्यों के द्वारा होती है या प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होती है जिसमें वातावरण के ऊपर हमारे बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं और आज हमारे सामने देखिए बहुत से प्रकार के पर्यावरण आपदाएं जो है वो सामने आ रही है जो

इस विश्व के ऊपर इस धरती के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर जो है वो एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है और आज आप देखिए कि हमारे आज के युग में हमारे मनुष्यों के ऊपर इकोसिस्टम में कितनी छेड़छाड़ हो रही है रमेश जी।, जी और इसके जो बुरे परिणाम है

वो हम लोग को सबको सामने दिखाई दे रहे हैं जैसे पशु पक्षी और पेड़ पौधे मनुष्यों के ऊपर जो चारों तरफ जो बीमारी और जो दुष्परिणाम है वो हम सब देख ही रहे हैं इससे हमारी बायोडायवर्सिटी जो है कृषि है इकनॉमी है और मनुष्यों की हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है मगर कई बार ये कन्फ्यूजन रमेश जी ज़रूर रहता है

कि ये जो इन्वामेंटल डिजास्टर और प्राकृतिक आपदाओं में जो है वो कोई फर्क नहीं है मगर ये बात मैं समझता हूँ कि सही नहीं है और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जब इन्वायरमेंट की छेड़छाड़ बढ़ जाती है और इससे जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं तो हम उनको उनसे होने वाली घटनाओं को ही जैसे

इन्वायमेंटल डिज़ास्टर्स की संज्ञा देते हैं जैसे आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स हैं और समुद्रों में जो तेल का इस वो तेल जो है वो फैलता है कोई दुर्घटना से जहाज़ों के टूटने से या उसमें रिसाव से तो इस प्रकार जो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है

तो उस टाइप की जो घटनाओं को ही हम लोग डिज, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं रमेश जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये पर्यावरण आपदाएं क्या होती हैं इसके बारे में आपने बताया वैसे बहुत सारी आपदाएं हमारे आसपास में होती रहती हैं हम लोग उसको देखते नहीं अनदेखा भी करते हैं और कभी कभी जो बड़े रूप में आते हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं उसके ऊपर सरकार और

सोसाइटियाँ भी जो है काम करती हैं तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपदाओं के बारे में इसके साथ साथ हम लोग अंत में ये भी विषय को लेकर सामने आते हैं कि कैसे इसका प्रबंधन हो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है सरकार की ओर से क्या हो रहा है विदेश में क्या हो रहा है ये सारी बातें भी हम बीच बीच में उसके बारे में बताते हैं आपको

तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पूरी तरह से हर बात की जानकारी हमारे पास हो पर्यावरण आपदाएं ये एक नया टॉपिक है अमन सब के लिए वैसे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और राजीव जी ने भी अपने शब्दों में डिस्कस किया कि इस तरह की बातें होती हैं बहुत सारी ऐसे अलग अलग आपदाएँ हमारे बीच में आती हैं जिसको हम लोग पकड़ पाना मुश्किल होता है जैसे एक बात अगर मैं कहूँ

मौसमी आपदाएं तो आप बोलेंगे ये भी एक नया कुछ आ गया <laughs> तो इसमें हो सकता है कि भाई अब ये चीज़ें जो है मौसम में बदलाव आने के कारण कहीं पर अगर बर्फीला तूफान आ जाता है तो आप समझ नहीं पाते कि बर्फीला तूफान हम तो कभी देखे नहीं बर्फ में हम रहे नहीं लेकिन जो लोग बर्फ़ के पास में रहते हैं बर्फीले दुनिया के पास रहते हैं जैसे हिमालय हो गया ये सब जो जगह है वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पैमाने पर होता है

तो उसका जो तूफान जब आता है तो आप सोचिए कि क्या हुआ होगा तो इस तरह 1888 में महान बर्फानी तूफान जो है ये इसका बिल्जार्ड में हुआ था तो इस तरह की कई बातें अमेरिका में हुआ था इस तरह की बातें तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग संकट आते हैं लेकिन जानकारी के कारण हम उन चीज़ों को समझ भी पाते हैं और हमें थोड़ा सा अगर पूर्वानुमान हो जाता है तो हम अपने

अपने जो एरिया के लोग हैं उनको सावधान कर सकते हैं उनको बचा सकते हैं तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पक्का और पूरा हो आइए ऐसे विषय को आगे बढ़ाते हैं पर्यावरण आपदा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है वो तो हमने राजीव जी से सुना ही इसके साथ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ये पर्यावरण आपदाएँ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप बताइए रमेश जी वैज्ञानिकों ने जो इन्वायमेंटल डिजास्टर्स हैं उनको

छः कैटेगरीज में बांटा है और मैं यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूँगा इसमें सबसे पहले कृषि आपदाएँ कहलाती हैं जो ये तब होती हैं जब कृषि के ऊपर जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और इसका हमारे इतिहास में एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जो अमेरिका और कनाडा में एक डस्ट बाउल डिजास्टर्स उन्नीस से उन

तक में में आया था। इसमें डस्ट, जिसको हम हिंदी में धूल बोलते हैं ये धूल जो थी, वो हजारों मीलों तक फैली थी अमेरिका से कनाडा तक और इसने हमारे उस इलाके में पूरा जनजीवन को ही अस्त व्यस्त कर दिया था और इतना इसका प्रकोप हुआ था

की पूरी की पूरी जो कृषि की जमीन थी वो अनुपयोगी हो गई थी और इसका असर जो है वो पूरा जो है ये देश के ऊपर पड़ा था तो ये एक बड़ा फेमस एनवाटल डिजास्टर है और दूसरा अगर मैं बात करूं इसमें तो ये बायोडाइवर्सिटी बायो डिजास्टर्स होते हैं जो आपने आजकल हम लोगों को सुनने में आते ही है कि हमारे

कुछ खास एनिमल स्पीशीज़ हैं वो अपने इलाके को छोड़कर नए इलाकों में मूव करने लगते हैं और कई बार वहाँ उनके मूव करने से वहाँ जहाँ पर वो जाते हैं नई जगह पर तो वहाँ पर बुरा असर डालने लगते हैं तो इसका भी एक जो एक ज्वलंत उदाहरण है वो हमने इतिहास में पढ़ा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार

जब उनके यहाँ खरगोशों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया कि अफ्रीका से जो जंगली खरगोश थे वो वहाँ ला डाले ताकि वो उनकी जनसंख्या पे कुछ कंट्रोल किया जा सके ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही किया गया था परंतु बाद में हालत ये हुई रमेश जी कि जो अफ्रीका के जंगली खरगोश ऑस्ट्रेलिया में डाले गए

उन्होंने धीरे धीरे करके वो इतना मल्टीप्लाई हो गए कि वहाँ पर जो उनके नेटिव ऑस्ट्रेलिया के जो खरगोश थे तो वो जो थे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए और उसकी कगार पे पहुँच गए तो इस ये जो एक बायोडस डाइवर्सटी डिजास्टर है आपदा है ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमें इतिहास की किताबों में

जो है वो मिलता है और तीसरा इसका है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर इसके बारे में तो हम लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं क्योंकि ये तो हमारे देश का जाना माना भोपाल गैस टेस्ट जो हुआ था वो इसके इस कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें देखिए जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे पॉल्यूट करती हैं हमारे वातावरण को

या कई बार पूरे विश्व में पोल्यूशन डालती हैं तो वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं और इसमें एक जो हमारे फ्रिज वगैरह में एक क्लोरोफ्लोरो फ्लोरोबंस जो जिसको हम इंग्लिश में सी बोलते हैं उसका इस्तेमाल होता है पूरे विश्व में तो ये जो गैस है रमेश जी सी की ये जो जब ये लीक करती है और ये

वातावरण में फैलती है तो ये ऊपर हमारे जो एटमॉस्फेयर में हजारों मील ऊपर जाकर के इकट्ठा होती है और वहां पर जो एक धरती के चारों चारोर जो ओजोन लेयर है, उसमें उसको ले नष्ट करती है और उसकी वजह से उसमें छेद हो जाता है और हो गया है रमेश जी ओजोन लेयर में हमारे धरती के ऊपर छेद हो गया है जिसकी वजह से वहां जो सूर से हमें अल्ट्रा वायल्ट किरणें आ रही है

उस ओजेन लेयर उसको बचा के रखती है तो जब छेद हो जाता है तो वो अल्ट्रा अल्ट्रावाट किरणें जो है वो हमारे मनुष्यों पर या जो हमारे प्राणियों के ऊपर या पेड़ पौधों पे जब पड़ती हैं तो उनका नुकसान करती है तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वामेंटल डिजास्टर माना गया है और चौथा इसमें आता है हेल्थ से संबंधित आपदाएं हैं जब कोई बीमारी मनुष्यों में एक महामारी का रूप ले लेती है

जिससे लोग लाखों लोग मरने लगते हैं तो वो हेल्थ रिलेटेड डिजास्टर्स कहलाते हैं फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जो मौसम के बदलाव की वजह से जैसे आपने भी जिक्र किया था कि मौसम में बदलाव की वजह से आपदाएं आती हैं तो ये ये ये भी हमारे ऊपर हो रही हैं जैसे आप देखिए फ्लड्स वगैरह हैं आजकल और हमारे मौसम में एकदम जो बदलाव हो रहे हैं

हालांकि है तो प्राकृतिक आपदाएं मगर ये वातावरण में छेड़छाड़ की वजह से जो हो रही है और में एक जो कोई तोड़ फाड़ की घटना हो जाती है या कोई लीकेज हो जाता है तो ये न्यूक्लियर डिजास्टर्स आते हैं जैसे इसका भी एक बहुत फेमस एग्जाम्पल शायद लोगों ने सुना होगा की

जापान में एक फूकूशीमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जब ये ये दो में एक सुनामी आई थी तो वहाँ पर इस सुनामी ने इस न्यूक्लियर प्लांट को काफ़ी डैमेज किया था तो इसकी वजह से ये जो वहाँ रेडिएशन था न्यूक्लियर रेडिएशन वो काफ़ी फैला और उसने काफ़ी इसका इफेक्ट किया जनजीवन के ऊपर तो आज देखिए जो भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हमारे देश में

या दुनिया में हो रहे हैं वो एक एक क्लियर कट एक दर्शा रहे हैं कि हमने मनुष्यों ने मिल सबने मिलकर के इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है और छेड़छाड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिससे हमारी धरती को रमेश जी आज की तारीख में खतरा पैदा हो गया है

जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हमने इन सभी चीज़ों को सुना भी है और कुछ लोगों ने देखा भी है और काफ़ी भारत में भी इस तरह के अलग अलग छोटे बड़े घटनाएं होती रहती हैं जिससे हम प्रभावित तो होते हैं लेकिन फिर उसे ठीक करने में हमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि प्राकृतिक हो या पर्यावरण का जो आपदा है वो बहुत ज़्यादा

आप पैमाने पर हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है छोटा भी हो तो भी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है तो इस पर जो है हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आता है कि हमारे पर्यावरण में ऐसा क्या मुश्किलें हैं या ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिससे पर्यावरण आपदा का रूप ले लेता है या आपदाएं आ रही है

इसको कैसे हम लोग बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारे पर्यावरण में जिसकी वजह से हमें आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है रमेश जी आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और जो हमारा सारा निचोड़ है आज डिजास्टर इन्वामेंटल डिजास्टर्स का वो इन्हीं इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से सारा क्रिएशन हो रहा है तो आप देखिए हमारे इन्वामेंट में

कितनी तब्दीली आ रही है मौसम में कितना बदलाव हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये सब बातें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ इंडिकेशन है कि हम लोग जो है आज विश्व की कगार पे आके खड़े हो गए हैं और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक हम लोग ये जो इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे

और इसको दूर करने का उपाय नहीं लेंगे तो शायद हमको और इस विश्व को जो विनाश की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें कोई रोक नहीं सकता है तो मैं इसमें हैं तो रमेश जी बहुत से हैं मगर इसमें मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहूँगा जैसे पहला अगर मैं बताऊँ तो प्रदूषण आज देखिए हवा पानी धरती का प्रदूषण कितना बढ़ चुका है और

हम सबको ये पता ही है कि ये, ये प्रदूषण को रोकने के लिए और वापस स्वच्छ करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं और आज हमने इसको बिल्कुल हम भूल गए हैं और हम प्रदूषण पर प्रदूषण करते चले जा रहे हैं आज को, कोई भी चीज़ उठा के देखिए हर जगह प्रदूषण है चाहे पानी हो चाहे हवा हो चाहे धरती हो दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र किया ही था

कि आज जो हमारे कंट्री में या पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेस जिनको जो फॉसिल फ्यूल से ख़ास करके जनरेट होती हैं तो उसकी वजह से धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है रमेश जी समुद्र के पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है और जो हमारे पोलर

आइस है वहाँ पर बर्फ वगैरह पिघल रहे हैं तो ये जो मौसम में अचानक बदलाव हो रहे हैं वो काफी खतरनाक हो रहे हैं तीसरा इसमें एक है कि आज विश्व की जनसंख्या जो है वो देखिए कितनी बढ़ गई है और पूरे विश्व में खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में भोजन है पानी है फ्यूल है इन सब की कमी पड़ने लग गई है और जब हम भोजन को

की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलग से हमारे इन्वामेंट के ऊपर डैमेज कर रहा है और इसमें एक और कारण है जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं आज जो हमारे फॉसल फ्यूल जिनको हम जमीन से प्राप्त होने वाले

पेट्रोलियम पदार्थ के तौर पे जानते हैं आम भाषा में वो कितनी तेज़ी से कंज्यूम हो रहे हैं और अब तो एक साइंटिस्टों ने ये हमको बताया है कि ये जो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सारे के सारे जो फॉसिल फ्यूल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे एक प्रॉब्लम मैंने आपको जो अभी जिक्र किया था कि हमारा जोजेन लेयर है

उसमें बदलाव हो रहा है उसमें छेद हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो वेस्ट हमारे देश में शहर में गांव में और पूरे विश्व में आज कितना वेस्ट डेवलप होने लग गया है तो इसका जो मुख्य कारण है वो हम लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल अंधाधुन शुरू कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है जो फास्ट फूड का कल्चर हमारे यहाँ आ गया है वो है

और जो हम आगे नई नई प्रकार की पैकिंग इस्तेमाल करने लग गए हर चीज़ आजकल यूज़ एंड थ्रो वाला कंसेप्ट शुरू हो गया है तो इसकी वजह से काफ़ी आपका वेस्ट जो है वो डेवलप होता है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये मैंने आपको बताया अभी जो कि लाखों साल लगते हैं इको को बनाने के लिए परंतु मनुष्यों की जो गतिविधियाँ हैं जिस हम छेड़छाड़ कर रहे हैं

उससे आज ये खतरा पैदा हो गया है और दूसरा आप देखिए कि आज जंगलों में लकड़ी किस बुरी तरीके से काटी जा रही है और जो जंगल हमारे आ, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते थे तो वो आजकल कम होते जा रहे हैं जिससे कि आप देखिए कि बारिश है टेम्परेचर है जो ये कंट्रोल करने में हमें पेड़ मदद करते थे

वो जो है वो सब जो है कम होते जा रहे हैं और वो कम हो रहा है इस अभी अभी तो ये एक अनुमान के अनुसार केवल तीस परसेंट ही फॉरेस्ट कवर जो है वो इस धरती के ऊपर रह गया है और जो निरंतर जो है वो कम होता जा रहा है एक और रमेश जी आपने शायद सुना होगा कभी कि हमारा जो समुद्र है हमारे उसमें

अम्ली अमलीयता बढ़ती जा रही है एसिडिफिकेशन हमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से जो हमारा समुद्रों का पानी है वो आ, जो है वो एस्टिक हो रहा है जो पहले

शायद ऐसा नहीं होता था और इसका असर जो है वो समुद्री जानवरों पर खास करके फिश वगैरह के ऊपर जो है वो नो, नोटिस किया जा रहा है और उनमें जैसे मनुष्यों में आपने सुना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है हड्डियों की तो उस प्रकार की बीमारी जो है वो समुद्री जानवरों में भी अब नोटिस की जाने लग गई है और एक अनुमान के अनुसार यहाँ तक बताया गया है कि ये

आने वाले 2100 वर्ष तक ये जो है वो एसिडिफिकेशन समुद्र का है वो डेढ़ सौ परसेंट जो है वो बढ़ जाएगा तो ये ये भी एक चिंता का विषय बन गया है और देखिए वाटर पोल्यूशन जो मैंने आपको ज़िक्र किया था कि आज साफ पानी जो है वो एक रेयर कमोडिटी हो गया है आज से 20-40 साल पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि साफ पानी पीने के लिए अगर चाहिए

तो हमको हर घर में फिल्टर लगाने पड़ेंगे और बोतल में ये पानी बिकने लग जाएगा आज आप देखिए जो नलके का पानी आता है वो तो पीने लायक है ही नहीं कहीं पर भी आज भी हमारे स्टेशनों पर भी फिल्टर प्लांट्स लग गए हैं और पानी की बोतलों में पानी साफ बिकने लग गया है तो ये सब क्या है ये हमारे जो नदी हैं तालाब हैं हमारी झीलें हैं

वो इस कदर पलूट हो गई है कि पानी पीने लायक राय नहीं है और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा है यमुना है और देश की सारी बड़ी नदियां जो हैं वो पूरी तरीके से पलूट हो चुकी हैं और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि आज देखिए हमारे शहर जो हैं वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड हो चुके हैं और फैलते चले जा रहे हैं जो खेती वाली ज़मीन थी वो जो है वह अब पूरी

उसमें शहरों का विस्तार शुरू हो गया है तो ये हमारे जो इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो जो है उनको पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो शायद हमने पहले कभी सुने ही नहीं और एक और एक मुद्दा है जो इसमें इन्वामेंटल इशूज़ में आता है वो

एसिड रेन के बारे में होगा हमने शायद सुना होगा कि दुनिया के कुछ भाग में एसिड uh, रेन जो है वो एक uh, जो रेन होती है बारिश होती है वो एसिडिक होती है तो वो ऐसा हो रहा है कि जो हमारे वायुमंडल में कई प्रकार के जो पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं वो बारिश के साथ मिल जाते हैं वो चाहे फॉसल फ्यूल की वजह से आते हों या वॉलकैनिकरप्शन की वजह से आते हों या

कोई इंडस्ट्रियल लीकेज की वजह से आते हों तो ये जो है ये ऐसे रेंस वहाँ पर कहीं कहीं पे होती है तो जो मनुष्यों को जानवरों को और वनस्पति के ऊपर गहरा असर डाल रही है तो ये ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम लोग जो हैं उसके हम लोग उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे ये इन्वामेंटल डिजास्टर जो हैं जिनका हमने पहले नाम भी नहीं सुना था हम जानते भी नहीं थे

और वो आने लग गए हैं और इसी से जी राजीव जी काफी अच्छी बात की कि किस तरह से जो पर्यावरण आपदाएं है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और जैसे की आपने पानी का उदाहरण दिया जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि आज पर्यावरण कितना दूषित है जिसकी वजह से हम लोग को बोतलों में पानी पीना पड़ रहा है या फिर

फिल्टर प्लांट लगा के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो यही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो हमारे पर्यावरण आपदा का एक हिस्सा बनता है आप सुना हैं रेड्यूमात 90.4 एफएम पर समय की मांग चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर राजीव जी से जुड़ेंगे हम लोग आगे और भी सुनेंगे पर्यावरण आपदा के बारे में कि इसमें देश विदेश में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे राजीव जी से आप सुनाए हैं रेड्यूमाध बन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कते रहो

चार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला जी से जिनसे बात हो रही है और काफी अच्छी बातें वो बता रहे हैं पर्यावरण आपदा के बारे में जी हाँ एन्वायरमेंटल डिजास्टर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में तो आइए इस विषय पर हमने काफी चीजें जाना समझा और

आपदा के साथ प्रबंधन शब्द भी जुड़ा हुआ जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि जब भी इस तरह की आपदाएं होना शुरू हो गया आज नहीं हो रहे बहुत समय पहले से ही ये शुरू हो चुके हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपदाएं बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने प्रबंधन भी उसको करना सीख लिया तो दोनों चीज़ें हैं एक तरफ आपदाएँ हैं दूसरी तरफ मैनेजमेंट की टीम है जो इन चीज़ों को कैसे नियंत्रण करे और इन सभी से हमें कैसे बचाया जा सकता है इसके ऊपर काम कर रहा है

तो इसीलिए आपदा के साथ आपदा प्रबंधन जुड़ा हुआ है जिसके वजह से हम लोग आज भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा राजीव जी आपसे कि पर्यावरण की जो आपदाएं है इससे निपटने के लिए विश्व स्तर पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बताइए रमेश जी जो हमारा विश्व के सभी देश है वो इसके इस विषय को लेकर काफी चिंतित है

और आज ये जो इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इन्वामेंटल डिज़ास्टर्स होने लग गए हैं तो ये एक पूरी विश्व की समस्या बन के उभर रहा है और जिसको हम ग्लोबल प्रॉब्लम बोलते हैं इसमें जो ऐसा नहीं है कि कुछ ही देश शामिल हैं इसमें सभी देशों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है और ज़्यादातर जो एफेक्ट इसमें देखा गया है

वो डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश जिसको हम कहते हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ गरीबी है और रिसोर्सेज की कमी है मगर जो विकासशील देश हैं शायद वो ज़्यादा सक्षम है इनकी प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए मगर प्रॉब्लम उनके यहाँ भी हो रही है क्योंकि इफेक्ट तो पूरी दुनिया को ये इन्वामेंट जो है वो कर रहा है तो सबसे पहले इसमें उन्नीस के दशक में एक कोई तो प्रोटोकॉल

जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक समझौता हुआ था जिसको जिसकोटो प्रोटोकॉल समझौता बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रोटोकॉल जो था वो करवाया था इसमें दुनिया के तकरीबन सभी देश जो थे वो उसमें शामिल हुए थे और इसमें ये तय किया गया था कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं

जो मैंने अभी बताया आपको कि फॉसिल फ्यूल की वजह से जनरेट होती हैं ज़्यादातर तो वो जो है उसको कम करना है और ये समझौता हुआ था कि 1900 2008 से लेकर 2012 तक जो है वो हम लोग इस में अपने गैसेस को कम करेंगे परंतु बाद में जो विकास विकसित देश थे उन्होंने इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं दिया और ख़ास करके अमेरिका और

ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रोटोकॉल की संधि पर साइन नहीं किए जिसके कारण ये जो थी वो संधि जो थी वो फेल हो गई और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई मगर प्रयास जारी रहे संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर दोबारा जो है वो 2009 में एक कोपन प्रोटोकॉल समझौता जो था वो दुनिया के सामने लाए और इसमें भी दुनिया के करीब

180, 190 देशों ने इस समझौते को साइन किया इसमें भी ये बातचीत की गई कि भाई जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा विश्व का टेंपरेचर जो है वो बढ़ रहा है समुद्रों का टेंपरेचर बढ़ रहा है तो इसको ये तय किया गया इस समझौते में कि ये दो डिग्री जो है वो टेंपरेचर हम लोग कम करेंगे और दो में इसको

दोबारा फिर से रिव्यू किया जाएगा तो कुछ सक्सेस ज़रूर मिली कोपन प्रोटोकॉल समझौते से और अभी 2015 में एक लेटेस्ट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है इसमें दुनिया के करीब एक देशों ने इसमें इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स को कम करने के लिए इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स को

कम करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है और इस बार थोड़ी होप ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसको विश्व के सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जिसमें हमारा देश शामिल है और अमेरिका इंग, इंग्लैंड फ्रांस और रशिया जैसे देश जो हैं जो पहले जो उन्होंने संधि पे इनिशियली साइन नहीं किए थे वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें इन्होंने साइन किया है और इस बार

कुछ ज़्यादा सेंसेर्टी देखी जा रही है और ये तय हुआ है कि साहब इसमें हम अपनी रीनीबल इनर्जी जो हमारी इनर्जी जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी इस प्रकार की जो एनर्जी जो फॉसल फ्यूल से नहीं होती है वो हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जो हमारी फ़ॉसल फ्यूल से जो सी एन पैदा होती हैं उनको कम करेंगे

तो इस तरीके से एक ये मॉडल बनाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक हम जो है ये अपनी कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कार्बन इशन जिसको बोलते हैं उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे तो शायद खत्म तो ये नहीं होगी बट कम जरूर होगी तो कुल मिला के सारे

देशों में ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और इस बार जो भी पेरिस एग्रीमेंट मैंने बताया आपको उस उसमें ये शायद उम्मीद की जा रही है कि ये इसके ऊपर कुछ जरूर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा मगर सारा दारोमदार खाली राष्ट्र संघ या देशों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है रमेश जी डिपेंड यह करता है कि हम लोग जो इंडिविजुअल हैं हर मनुष्य को इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा

और हम लोगों को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार से इन्वामेंटल डिज़ास्टर्स के को कम कर सकते हैं इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं तो ये हमें अपना जरूर रोल प्ले करना पड़ेगा रमेश जी

राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से विश्व स्तर पर पर्यावरण आपदा को रोकने के लिए या निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपने अच्छी बातें बताई हैं तो चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा पर्यावरण आपदाएं जो है पर्यावरण से जुड़ी हुई जो आपदाएं हैं वो कौन कौन सी है इसके अलावा जो कुछ अभी अभी तक आपने बताया इसके अलावा कौन से हैं और इसमें फिर हमारा देश इस पर क्या कुछ कर रहा है उसके बारे में बताई रमेश जी एक अच्छा सवाल है एक्चुअली

एक वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट निकलती है हर साल हुँ, हुँ. तो इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है कि करीब पाँच हजार लोग ऑन एन एवरेज हमारे देश में हर साल जो है वो डिजास्टर्स की वजह से मारे जाते हैं और उनसठ मिलियन लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं हर साल एक मिलियन से ज़्यादा घर नष्ट हो जाते हैं

और ये आपने ये बिल्कुल हमने सुनाई है कि जो हमारे देश में गुजरात अर्थ कोेक आया था लाटूर में अर्थ कोेक आया कश्मीर में आया और बिहार की फ्लड्स कश्मीर की फ्लड्स उत्तराखंड की फ्लड्स ये सब जो यादें हैं ये अभी हमारे दिमाग में बिल्कुल एकदम ताज़ा हैं तो अगर हम

जैसा आपने पूछा कि इन्वामेंटल डिजास्टर्स में कौन कौन से शामिल हैं तो ये ताज्जुब होगा आपको जान करके कि जो सूखा है फ्लड्स है सुनामी है साइक्लोन है अर्थक्वेक है ये जो जितने डिजास्टर्स हैं ये अब जो है इन्वामेंट प्रॉब्लम्स की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है तो अब हमारे देश में इन सबसे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने अभी

2005 में एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया था ये हमारे देश की एक नोडल एजेंसी है केंद्रीय सरकार के लेवल पर और इसी के तर्ज पर सारे स्टेट्स ने भी अपनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन किया हुआ है जो ये पूरा नेचुरल डिज़ास्टर्स एन्वयमेंटल डिज़ास्टर्स या किसी भी प्रकार के जो डिज़ास्टर्स आते हैं

उनके उनके बारे में ये लोग जो है वो उसको कम करने के लिए उससे निपटने के लिए पूरा एफर्ट्स करते हैं और हमारे श्रोताओं ने सुना भी होगा कि हमारे देश में अभी केंद्रीय सरकार के लेवल पर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन हो रखा है इसमें दस बारह बटालियंस हैं जो कि स्पेशलाइज्ड बटालियंस कहलाती हैं कोई अर्थक्वेक के, के लिए है कोई फ्लड्स के लिए है

कोई न्यूक्लियर बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के लिए है तो कोई साइक्लोन्स के लिए हैं इस टाइप से ये बटालियन जो हैं वो पूरे देश भर में जगह जगह जाती हैं और आपदाओं से जो राहत का कार्य करने का जब समय आता है तो ये करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है रमेश जी जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे देश में बनाई गई है तो इसके बनने के बाद

हमारी सरकार का जो सोच था डिज़ास्टर्स निपटने के लिए उसमें एक मूलभूत बदलाव किया गया है और बदलाव ये है कि पहले हम लोग डिज़ास्टर्स जब हो जाते थे तो राहत कार्यों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था उसको ज़्यादा ज़ोर शोर से किया जाता था तो अब ये केंद्रीय सरकार ने जब ये गठन किया है तो अभी

सबसे ज़्यादा जो महत्व तो दिया जा रहा है वो आ, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए दिया जा रहा है और तैयारी करने के लिए दिया जा रहा है जिससे जिसकी वजह से ये आपदाएँ देखिए नेचुरल डिजास्टर या इन्वयमेंटल डिजास्टर्स आएंगे तो ज़रूर मगर उनसे अगर हम तैयारी में रहेंगे उनके बारे में जानकारी में रहेंगे तो शायद उनका इफेक्ट हम लोग जरूर कम कर सकते हैं

और दूसरा जो मूलभूत बदलाव किया जा रहा है वो उससे बचने के उपाय ज़्यादा किए जा रहे हैं प्रिवेंट कैसे करें और उससे कैसे हम इससे बचें तो उसके लिए हमारे देश में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के लेवल पे भी अनेक संस्थाएं संस्थाओं का गठन किया गया है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया

और यूनाइटेड नेशंस की ओर भी बहुत सी संस्थाएं हैं और एन हैं इंटरनेशनल एन हैं हमारे कंट्री के अंदर एन हैं इनके माध्यम से और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो वित्तीय सहायता या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम प्रिवेंशन की ओर ज़्यादा दे रहे हैं और जो तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है वो डिज़ास्टर्स

का जो प्रिपेयर आने पर जो पब्लिक को हम प्रिपेयर कैसे करें उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी चलती है हमेशा जैसे वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सुधारा गया है जिन इलाकों में इस प्रकार की आपदाओं आने की आशंका रहती है उसमें लोगों को अवेयरनेस काफ़ी बढ़ाई जा रही है एजुकेट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे इन्वामेंटल

प्रॉब्लम uh, से बचने के लिए प्लान्स बनाए गए हैं इवेक्वेशन प्लान्स बनाए गए हैं तो काफ़ी जोर शोर से हमारी सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार और सभी स्टेट्स uh, की सरकार लगी हुई है अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कंट्री uh, के जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई है जिसका कि मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर होता है

तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ जोर दिया जा रहा है और अब शायद हम लोग जो हैं वो ज़्यादा सक्षम हैं इससे निपटने के लिए मगर मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि हम लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ अपने लेवल पे करना चाहिए जो जिससे कि हम इस आपदाओं को कम कर सकें घटा सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हम सब सामने

जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है भारत देश में चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और काफ़ी बातें जो है हमारी समझ में भी आ रही हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश हमें अंत तक करना पड़ेगा क्योंकि जितनी आपदाएं आती हैं वो अलग अलग रूप से आती हैं और हमें उन सभी चीज़ों को समझने के लिए भी समय देना पड़ेगा और जिस तरह से विश्व स्तर पर भी काम हो रहा है भारत देश भी इस पर अच्छी तरह से काम शुरू कर दिया है

तो आने वाले समय में हम लोग आपदाओं को अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाएंगे उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पर कम से कम होना होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक आखिरी सवाल मैं राजीव जी से पूछना चाहूँगा जिस तरह से पर्यावरण आपदा के जो बातें हम लोग कर रहे थे तो इससे धरती को कैसा हम बचा सकते हैं क्योंकि जिस धरती पर हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस धरती को कैसे हम लोग पर्यावरण आपदा से बचा सकते

रमेश जी ये एक अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है आ, हमें अपने देश में अपने शहर में अपने गांव में जो ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स आते हैं या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो हमको सबको मिलकर के ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जो है कदम हम जरूर उठा सकते हैं जिससे कि ये हमें हमारे देश को और हमारे विश्व को मदद मिलेगी

और जब लाखों करोड़ों लोग ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डेफिनेटली जो आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ओजोन लेयर का घटा का घटना और जो पॉपुलेशन वगैरह की समस्या आ रही है वो जो है वो कम होगी और हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें हम लोग अपने घरों में जो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जैस बिजली

वगैरह कहते हैं उसको हम लोग घटा सकते हैं कुछ हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगा सकते हैं और जो अगर फॉसल फूल जैसे हम गाड़ी वगैरह कार का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका भी हम थोड़ा बहुत बचत कर सकते हैं हम लोग कचड़ा वगैरह ना फैलाएं वेस्ट को कम जनरेट करें जैसे आजकल आप देखिए सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाए रखा है पोलूशन को हम लोग रोकने में मदद करें और जो वाटर वेस्ट वाटर है उसको वेस्ट ना करें

और हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट करें और मैं यहाँ पर मधुबन रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि आपने कितना महत्व दिया है इन विषयों को कि आप लगातार हमारे पोल्यूशन और हमारे इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने इतना समय निकाल के अपने

कार्यक्रम में इनको सब श्रोताओं की जानकारी के लिए आपने अपना समय दिया है और इसको इम्पोर्टेंस दी है तो ये भी एक काफ़ी सराहनीय कार्य किया है आप लोगों ने तो ऐसे तो हम लोग बहुत से कॉमन सेंस यूज करके बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने अपने निजी लेवल के ऊपर इन्वायमेंटल

पॉल्यूशन को कम इन्वा पोलूशन को कम करने और डिजास्टर्स को कम करने में मदद कर सकते हैं जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमेशा आपदा के बारे में इसके साथ प्रबंधन करने के लिए क्या किया जाए इसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा राजीव जी को

कि इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने स्तर पर कैसे हम लोग धरती को बचा सकते हैं या अपने जीवन को सेफ रख सकते हैं इसके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज जरूर चाहिए देखिए मैं श्रोताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा जो मैं पहले भी देता आया हूँ कि थ्री आर का प्रिंसिपल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें याद दिला दूँ मैं कि पहला आर तो रिड्यूस है मतलब कम करना दूसरा आर री है

कि दोबारा उस वस्तु को इस्तेमाल करना तीसरा ये है रीसाइकल कि जो हमने सामान इस्तेमाल किया है उसको दोबारा रीसाइकल करके उसको ठीक ठाक करके नए सिरे से बना के इस्तेमाल करें तो अगर हम हर समय अपने जीवन में ये थ्री आर का प्रिंसिपल याद रखेंगे तो शायद हम अपना काफ़ी योगदान इन चिंता

जनक विषयों के ऊपर दे सकते हैं इससे हमारे समाज को हमारे देश को पूरे विश्व को इन गह, इन गहरी समस्याओं से निपटने में काफी मदद मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने अपने लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूट किया जी राजीव जी अच्छी बात आपने बताया थ्री आर कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा हमको याद रखना है जब भी

डिजास्टर की बात हम लोग करेंगे तो हमें अपनी तरफ से थ्री आर का कॉन्सेप्ट को अपनी तरफ से करना भी जरूरी है रिड्यूस, रिसाइकल और री यानी इन चीन चीज़ों को जब भी हम लोग इस्तेमाल कोई भी चीज को करते हैं तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें और उसको फिर से दोबारा यूज़ करने के लिए रिसाइकल करें

और फिर उसको वापस प्रयोग में लाएं तो ये सारी चीजें हैं कि तीन स्टेप में हम लोग इन चीजों को अगर यूज करना शुरू करते हैं तो प्रकृति का उपयोग हम लोग कम करेंगे लेकिन उसका फायदा हम लोग ज्यादा लेंगे और आने वाले नई पीढ़ी को भी हम लोग उन चीजों को संभाल के रखेंगे उनको भी उन चीजों का सुख दे पाएंगे तो चलिए काफी चीजें हैं धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरह से इसका प्रबंधन हम कर पाए

तो जानकारी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे एक एक कदम अगर छोटा भी हम लोग आगे बढ़ते हैं देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ राजू जी आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी दी और एक नई जानकारी पर्यावरण आपदा के बारे में आपने आज बात बताई हमें और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे थे अभी उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा कि एक नई जानकारी उनके पास आ गई है तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के साथ फिर मिलना होगा अगले संडे

शाम को इसी तरह तो इसी कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत मुझे और राजीव जी को आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो

हुए न जो मेरे प्यार ने देगा ये कुछ बिछड़ी